जीरो बजट प्राकृतिक खेती या आध्यात्मिक खेती मार्गदर्शक कृषि ऋषि श्री सुभाष भाग पांच एक देसी गाय से तीस एकड़ खेती साथियों कल मैंने बताया था कि पहले प्रकृति आई बाद में मानव आया शाकाहारी मानव इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ है कि मानव को अपने जीवन व्यापार के लिए जिन जिन संसाधनों की आवश्यकता होगी उसकी सारी आपूर्ति प्रकृति से होगी खाद्य चाहिए प्रकृति देगी कपड़ा चाहिए प्रकृति देगी घर चाहिए प्रकृति देगी पानी चाहिए प्रकृति देगी हवा चाहिए प्रकृति देगी इसका मतलब है मानव निर्मिति के पहले खाने पीने की व्यवस्था प्रकृति के माध्यम ईश्वर का विधान है जन्म से पहले खाने पीने की व्यवस्था जन्म से पहले खाने पीने की व्यवस्था बच्चे का जब जन्म होता है उसको तीन साल जितना दूध चाहिए वो दूध की निर्मित मां के छाती में पहले ईश्वर करता है बाद में बच्चे को जन्म देता है जन्म के पहले खाने पीने के वस्तु क्या कभी ऐसा होता है कि जन्म हुआ और दूध का पता नहीं ऐसा नहीं होता ईश्वर क्या प्लानिंग कमीशन है जन्म से पहले खाने पीने के वस्तु सुनिश्चित है सुनिर्धारित है मानव पर निर्भर नहीं है आपका गांव में दस बेवा, लावारिस कुत्ते होते लावारिस कोई मालिक नहीं होता भटकते इधर उधर लेकिन कभी किसी गांव में ऐसी घटना घटी कि एक लावारिस कुत्ता भूख से तड़फड़ कर मर गया घटना घटी अरे क्यों नहीं कोई मालिक नहीं ना लावा इस मरना चाहिए लेकिन नहीं एक भी कुत्ता भूखा नहीं मरेगा एक भी पंछी भूखा नहीं मरेगा एक भी प्राणी भूखा नहीं मरेगा हर एक की जन्म से पहली व्यवस्था हुई है जिस दिन जिसके घर उसकी रोटी लिखी होगी वही जाएगा आए घर के रेपी घर नहीं जाएगा अगर ईश्वर ने सारों की व्यवस्था की है तो वनस्पति की व्यवस्था नहीं की होंगी उसकी भी की है जन्म से पहले साथियों अभी हमने देखा कि भूमि अन्नपूर्णा है खाद्य तत्वों का महासागर है संपृक्त है सैचुरेटेड है और प्रकृति की चार व्यवस्थाएं इस मांस आदिक का उपलब्धिकरण करती है उसका भी अभ्यास आपने किया उसमें ही देखा कि के जो की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, साथ में और एक है अगर ह्यूमस नहीं होता तो जड़ों को खाद्य नहीं मिलता इसका मतलब है देशी केचों के साथ साथ ह्यूमस निर्माण करने वाले किसकी भूमिका है सूक्ष्म जीवाणु की भी भूमिका इतनी ही महत्वपूर्ण है जितने केचों आप इस तरह कह सकते हैं कि प्रकृति की एक गाड़ी दो पहियों पर चल रही है एक पहिया है अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणु और दूसरा पहिया कौन सा है केच अगर ऐसा है तो हमें दोबारा बारह केचों को जीवाणु को भूमि में प्रस्तुत करना होगा प्रस्थापित करना होगा क्योंकि हमने भूमि में जीवाणु को नष्ट कर दिया केचों को नष्ट कर दिया रासायनिक खेती के माध्यम से जैविक खेती के माध्यम से भी कैडमियम आसेनिक मर्कूरी खतरनाक जड़ है वो भी विनाशकारी सिद्ध हुए साथियों लेकिन जीरो बजट है कुछ भी खरीदना नहीं है हमारा नारा है जो इस आंदोलन की रीढ़ है गांव का पैसा गांव में गांव का पैसा गांव में गांव का पैसा शहर नहीं जाएगा लेकिन शहर का पैसा गांव में आएगा क्या नारा है गांव का पैसा गांव में गांव का पैसा शहर नहीं जाएगा लेकिन शहर का पैसा गांव में आएगा तब कहीं गांव समृद्ध बनेगा तब कहीं गांव समृद्ध बनेगा भी बनेगा दूसरा नारा है देश का पैसा देश में देश का पैसा देश में देश का पैसा विदेश नहीं जाएगा लेकिन विदेश का पैसा कब कोई देश महासत्ता बनेगा नेताओं के भाषण से नहीं बनेगा नेताओं के भाषण से नहीं बनेगा इसके लिए क्या करना होगा दो बातों पर काम करना होगा एक एक ग्राम स्वावलंबन ग्राम स्वराज हिंदुस्तान के नकाशे में से दिल्ली को निकाल दीजिए हरिद्वार को निकाल दीजिए देश बचेगा देश बचेगा लेकिन हिंदुस्तान के निकाशे में से छह लाख देहात को निकाल दीजिए देश नहीं बचेगा देश नहीं बचेगा नगरों में महानगरों में जो कुछ आता है ग्रामीण क्षेत्र से आता है अनाज कहां से आता है ग्रामीण क्षेत्र से कपास कहां से आता है ग्रामीण क्षेत्र से पानी कहां से आता है ग्रामीण क्षेत्र से शुद्ध हवा कहां से आती है ग्रामीण क्षेत्र से सारा आपके पास वही आता है ग्राम रीढ़ है रीड है ग्राम स्वराज और ग्राम सोलम दोनों खत्म किए गए हैं ये शोषणकारी महाव्यवस्था ने अगर कोई हमला किया है दो रीढ़ रीढ़ हमला किया है नष्ट विस्तर किए गए खत्म कर दिए हैं पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था खत्म कर दी गई दो बारा उसको पुनर्जीवित करना है दो बारा जब भी ग्राम स्वराज ग्राम स्वलंबी की बात करता हूं तो आदर्श ग्राम की बात सामने आती है आदर्श ग्राम की और जब भी आदर्श ग्राम की बात सामने आती है तो अभी हमारी भारत सरकार की पॉलिसी सामने आती है कि एक एक सांसद को कितना गांव एक एक गांव आदर्श ग्राम बनाना है क्या संकल्पना है आदर्श ग्राम की भारत सरकार की क्या उनके पास अन्न आजारे का मॉडल है क्योंकि जब भी आदर्श ग्राम सामने आता है अन्न आधारित सामने आता है उनका गांव राजन सिंधी सामने आता है पूरी दुनिया में एक समीकरण बन गया है आदर्श ग्राम अन्न आजारी का राज सिंधी मैं वहां गया पोपट साहब पवार जी के हिरे बाजार भी गया उन्होंने वर्कशॉप रखा था मेरा कार्यशाला रखी थी वहां अभ्यास किया राजागंज सिंधी में गया पैसा अंदर नहीं चाहिए इसलिए मैंने हुलिया बदल दिया दो दिन अभ्यास किया अंत में मालूम पड़ा राजेगांव सिंधी राजेगंज सिंधी को अन्ना आजादी जी के आदर्श ग्राम कैसे कहते लोग क्यों कहते क्या लक्षण है आदर्श गांव मैंने देखा कि महाराष्ट्र सरकार का करोड़ों रुपए की योजना एक ही गांव में राजेगंज सिंधी में महाराष्ट्र सरकार की करोड़ों रुपए की योजना एक ही गांव में एक गांव आदर्श बन गया पड़ोस का भी वंचित है छह लाख देहात है छह लाख देहात को आदर्श बनाना है तो छह लाख साल रहा दिखना पड़ेगा संभव है संभव है सरकार के पास इतना पैसा है सरकार खुद भी मंगा होती है दूसरी भिकारी को क्या दी वर्ल्ड बैंक से पैसा लेती है कर्जा लेती है इंटरनेशनल मॉन्ट्री फंड से कर्जा लेती है आशियान विकास बैंक से कर्जा लेती है रिजर्व बैंक से कर्जा देती है सीमा है सरकार की सीमा होती है आर्थिक सीमा होती है इसका मतलब है हर कोई बात हम सरकार से मांगते हैं गलत है गलत सरकार का इतना सामर्थ्य नहीं होता कि हर एक की इच्छा की आपूर्ति करे वहां ने देखा राजेगंज सिंधे में वहां का किसान बीज बाहर से खरीदता है खाद बाहर से खरीदता है कीटनाशक दवा बाहर से खरीदता है ट्रैक्टर बाहर से खरीदता है फंगिसाइड बाहर से खरीदता है कपड़ा बाहर से खरीदता है गुड़ बाहर से खरीदता है चीनी बाहर से खरीदता है सौंदर्य प्रसाद बाहर से खरीदता है चप्पल बाहर से खरीदता है सारा खरीदता है गांव का लाखों रूपया कहाँ जा रहा है गांव के बाहर जा रहा है आदर्श कैसे हो सकता है जिस गांव का लाखों रुपया हर साल बाहर जाता है आदर्श कैसे हो सकता है इसका मतलब है आदर्श गांव की संकल्पना बदलना पड़ेगा ढांचा बदलना पड़ेगा आदर्श गांव उसे कहेंगे सरकार का एक पैसा न लेते हुए किसी एजेंसी का एक पैसा न लेते हुए गांव के लोगों के माध्यम से श्रमदान पर या आर्थिक दान पर जो काम चलेगा और गांव स्वावलंबन होगा गांव का पैसा गांव में रहेगा गांव का पैसा शहर नहीं जाएगा और का पैसा गांव में आएगा वो गांव आदर्श मैंने आप बनाएंगे आप बनाएंगे ये काम आप करेंगे इसके लिए एक कार्यशाला है गन्ना कैसे लगाना इसके लिए कार्यशाला नहीं है वो तो आपको मालूम है वो तो आपको मालूम है साथियों ग्राम स्वावलंबन और ग्राम स्वराज संविधान में लिखा है कि हर गांव में ग्राम सभा होगी उस गांव में क्या करना है इसका निर्णय ग्राम सभा लेगी संविधान में लिखा है गांव का जंगल गांव का रहेगा संविधान में लिखा है गांव की संपत्ति गांव की रहेगी संविधान में लिखा है बीच में सरकार कहां से आ गई अगर ग्राम को मजबूत बनाना है छह लाख देहातों को मजबूत बनाएंगे देश मजबूत होगा ना आप ग्राम को दुर्बल बनाएंगे देश को कैसे मजबूत होगा इसका मतलब है कि ऐसी नीति बनना चाहिए सरकार की कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ग्राम की तरफ हम लक्ष्य दे ख्याल दे और सौलंबन, ग्राम वलंबन ग्राम स्वराज के तब दौड़े हमें स्मार्ट गांव चाहिए कौन से चाहिए स्मार्ट गांव चाहिए स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए जब गांव स्मार्ट बनेंगे तो सिटी अपने आप स्मार्ट बन जाएगी अपने आप बन जाएगी क्योंकि क्योंकि शहरों में जो स्रोत आते हैं आर्थिक कहां से आते हैं गांव से आते खाना गांव से आता सब कुछ गांव से आता है सब कुछ गांव से जयरीला खाना कहां से आता है गांव से आता है और विष्णमुक्त कहां से आएगा गांव से आएगा कैंसर कहां से आता है गांव से आता है कैंसर नहीं आना तो कहां से मिलेगा आपको गांव से मिलेगा गांव को कैसे टाल सकते हो कैसे टाल सकते हो साथियों इसके लिए क्या करना होगा आखिरी दिन हम चर्चा करेंगे आखिरी दिन चर्चा करेंगे आज यहां तक हम पहुंचे हैं कि हमारी भूमाता अन्नपूर्णा है चार व्यवस्था है प्रकृति की जिनके माध्यम से सारा ऊपर आता है जड़ों को अपने आप उपलब्ध होता है और इन सारी प्रक्रियाओं में दो हिस्सों की बहुत अहम भूमिका है पहला है अनंत कोटी जीवाणु और दूसरे कौन है को नहां तक विषय समझ में आ गया अब देशी केचों को जवानों को हमने भूमि में डालना है क्योंकि हमने मार डाले हैं रासायनिक खेती से और जैविक खेती से कौन कौन यूरिया डालता है नहीं मुझे मालूम है सभी देव बैठे जो भूमि है ये सभी महात्मा बैठे हैं सबसे ज्यादा डेंगू यही है सबसे ज्यादा अत्याचार यही है सबसे ज्यादा बीमारियां यही है क्योंकि ये देव भूमि है कौन सी भूमि है देव भूमि भगवान स्व लेता है ना सारा दुख पीड़ा खुद सहन देता है तो आप देव हो देव तो सन ही पड़ेगा तो बीमारियां ज्यादा आएंगी सहन करना पड़ेगा आप यूरिया डालते हो ट्रक ट्रैक्टर से कभी एक चमचा यूरिया खाकर देखा है कैसा लगता है खट्टा मिठा नहीं आपको मालूम है एक चमचा अदा खाएंगे तो ऊपर की छुट्टी हो जाएगी जाए। मोक्ष प्राप्त होगा <laughs> हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आए कृषि वैज्ञानिक वग्या, और कृषि विश्वविद्यालय उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए नोबेल प्राइज क्योंकि उन्होंने किसानों को आत्महत्या के द्वारा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया देना चाहिए सही बात है ना, ना सही बात कितना इंडो सल्फान छिड़कते हो जय भी जी कीटनाशक दवाए प्लीज किट आप मोबाइल बंद करें जिसका मोबाइल चलेगा उसका मोबाइल खींच लिया जाएगा और कुएं में डाल दिया जाएगा मोबाइल वालों को नहीं मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखिए ना मालूम पड़ेगा मोदी जी का फोन आया नहीं सब चिंता के दिल्ली की बस साथियों, साथियों। इतना सारा जहरीला कीटनाशक छिड़कते हो और पत्तों से टप टप बूंदे कहा गिरती है भूमि गिरती है भूमि में झर समा जाता है इतना सारा कीटनाशक दवा छिड़कते हो कभी दो बूंदे चक्कर देखिए कैसी लगती है खट्टी मिट्टी देखिए अब बताती है ना लोगों को देखिए कभी नहीं देखिए मालूम है सहदे वै कुंट एक चमचा यूरिया खाने से 70 किलो का ये मानव देव नष्ट होता है दो बूंदे चकने से किन्नाश्रद्धाओं की 70 किलो का मानव देव खत्म होता है और ये जीवाणु अनंत करोड़ आंखों से नहीं देख कर इतने सूक्ष्म होते है क्या जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे ये जंतु जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे केचु जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे नीचे का ऊपर आएगा नहीं आएगा जड़ों को मिलेगा नहीं मिलेगा तो क्या करना पड़ेगा खाद खरीदना ही पड़ेगा दवा खरीदना ही पड़ेगा और हिन्दुस्तान को गिरवी रखना ही पड़ेगा भिका मंगा बनाना ही पड़ेगा इसका मतलब है कि हमारे जीवनों को और केचों को नष्ट करने वाली कौन सी खेती बंद करना चाहिए रासायनिक खेती और जैविक खेती को बंद करना ही चाहिए संकल्प संकल्प संकल्प जो देशभक्त है जरूर सोचेगा इसके बारे में साथियों अब हमें खरीदना नहीं है लेकिन देशी केचों को और जवानों को भूमि में डालना ही है तो फिर मैंने सोचा ऐसा कौन सा संसाधन हो सकता है जो खरीदना नहीं पड़ेगा रोज मिलेगा अभूमि में डाल सकूंगा ऐसा कौन सा जामन है जो मैं उपयोग में ला सकूंगा तो फिर मेरी अनुसंधान की प्रक्रिया चालू हुई कौन सा जामन हो सकता है जवानों का इसकी जांच शुरू हुई हमारे देश के देसी गाय की जो छत्तीस नस्लें हैं उनके गोबर गोमूत्र का प्रयोगशाला ने परीक्षण किया बैलों के गोबर गोमूत्र का परीक्षण किया भैंस के गोबर गोमूत्र का परीक्षण किया और वो जो विदेशी है जर्सी उलस्टीन उसके भी गोबर का गोमूत्र का परीक्षण किया ऊट भेड़ बकरियों के गोबर गोमूत्र का परीक्षण किया अंत में मालूम पड़ा कि जर्सी उलस्टीन का गोबर गोमूत्र किसी काम का नहीं है क्योंकि वो गाय नहीं है वो कोई अलग खतरनाक प्राणी है जो हम पर थोपा गया है एक षड्यंत्र के रूप में एक षड्यंत्र में खुलेआम बोल रहा हूं षड्यंत्र के रूप में सबसे बढ़िया अगर कोई रिजल्ट दिया सबसे बढ़िया अगर कोई जामन है जोरन है अनंत करोड़ जुआनों का वो देशी गाय का गोबर एक ग्राम देशी गाय के गोबर में कम से कम 300 करोड़ युवाणों 3000 मिलियन बेनिफिशियल इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपयुक्त तो सूक्ष्म मिले इसका मतलब है देशी गाय का गोबर महासागर है युवाओं के महासागर जैसे ओर के एक ग्राम गोबर में सत्तर लाख के ऊपर काउंट नहीं मिला उसमें दी रोगाणु यानी पैथोजेनिक बैक्टीरिया ज्यादा मात्रा में थे दोनों का तुलनात्मक अभ्यास किया देशी गाय का गोबर एक प्लॉट में जीवामृत के माध्यम से डाला विदेशी गाय का गोबर एक प्लॉट में देशी अपने जीवामृत के माध्यम से डाला बैलों का गोबर अलग प्लॉट में डाला भैंस का गोबर अलग प्लॉट में डाला भेड़ बकरियों का गोबर अलग प्लॉट में डाला अलग अलग निरीक्षण ले अंत में मालूम पड़ा सबसे कोई अगर बढ़िया जोरन है तो काय का है देशी गाय का विदेशी गाय का नहीं है क्योंकि वो विदेशी मैडम गाय नहीं है उसको कोई अलग खतरनाक पानी है अलग खतरनाक चैलेंज है कृषि वैज्ञानिकों को सिद्ध करे जैसे ओल्डस्टीन गाय है चैलेंज गुमराह कर रहे हो देश को साथियों कितना चाहिए एक निष्कर्ष पर मैं पहुंच गया कि देसी भाई का गोबर चाहिए लेकिन कैचवे कैसे आएंगे फिर मैंने निरीक्षण किया प्रकृति का मैंने कहा था ना कि तीन साल तक मैं जंगल में जब मेरे वाइस चांसलर ने कहा कि भाई मेरे पास जवाब नहीं है इनपुट्स को बढ़ाओ यानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रासायनिक खाद डालो कीटनाशक दवा का उपयोग करो उनके पास कोई फिलोसॉफी नहीं थी उनके पास कोई जवाब नहीं था तो हमारी राह हमें खोजनी चाहिए तो इस लगन में धुन में लग गया कि प्रकृति में कुछ मिलेगा प्रकृति में तीन साल खोज किया और बाद में मेरे खेत में बारह साल उसका परिश्रम किया अंत में जो मिला वही आपके सामने पास रख रहा हूं साथियों आप देहात में रहते हैं तो आपको एक दृश्य जरूर मालूम पड़ा होगा आप देखते हैं, लेकिन उसके बारे में सोचते नहीं जब शाम को गोधोली के समय देसी गाय का खिलार यानी झुंड हमारे गांव की तरफ लौटते हैं तो आते समय कोई गाय अपना गोबर नीचे डालती है पगडंड के बाजू में दूसरे दिन प्रातः काल वहां जाइए सुबह वो गोबर उठाइए गोबर के नीचे दो चार छेद है भूमि को सही है है ना गोबर उठाइए आपको मालूम पड़ेगा अनंत करोड़ युवाणु काम कर रहे हैं कुछ जंतु भी काम कर रहे हैं मैं खोजना चाहता था कि इसमें से छेद में से कौन ऊपर आए ढाई हजार छेदों का ऑपरेशन किया खोदकर मैं देखना चाहता ताकि कौन ऊपर आए अंत में मालूम पड़ा कि उन छेदों में से दो प्राणी ऊपर आए देशी गाय का गेंदा जैसा गोल गोल गोला बनाकर सामने ढकेलते हुए जाने वाले वो गोबर के कीड़े और देशी के इसका मतलब है देशी गाय गाय के गोबर में ऐसी अद्भुत आकर्षण क्षमता है अद्भुत आकर्षण क्षमता है जैसे नीचे गिरता है समाधि स्थल केचुए समाधि भंग करते खींचे आते अनंत कोटी जुआ काम करने लगते इसका मतलब है अगर केच को अपने आप बुलाना है और जुआनु को भिम में डालना है तो एक ही काम करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा क्या क्या उपयोग करना पड़ेगा देशी गाय के गोबर का उपयोग करना स एंड देट वॉज द फाइनल डिसीजन टेकन बाय वो अंतिम निर्णय था कि ये बिंदु तक हम पहुंच गए हैं अभी देसी गाय के सिवा कोई चारा लेकिन कितना गोबर चाहिए फिर मैं अभ्यास में लग गया चौवन प्रोजेक्ट थे मेरे तो मैंने एक एकड़ में एक हजार किलो गोबर डाला अलग अलग मात्रा में अलग अलग प्लॉट में मैंने गोबर का उपयोग किया देशी गाय के एक हजार किलो एक प्लॉट में दूसरे प्लॉट में 900 किलो 800, 700, 600, 500, 400 किलो 300 200, 180, 160, 140, 120, 100 किलो 90, 80, 70, 60, 50, अलग अलग मात्रा में 40, 30, 20, 10, 9 से लेकर 1 किलो तक अलग अलग मात्रा में अलग अलग प्लॉट में अलग अलग फसल पर इसके परीक्षण किया कि कितनी मात्रा अंतिमता हमें आवश्यक पड़ती है और तीन साल के पूरे अभ्यास के बाद मुझे मालूम पड़ा कि जो भी खेती करना है तो एक हजार किलो की आवश्यकता नहीं गोबर देशी गाय का 900 किलो की नहीं 800 किलो की, की नहीं पांच किलो की, की नहीं 200 सौ की नहीं 100 भी नहीं 50 भी नहीं केवल देशी गाय का 10 किलो गोबर कितना चाहिए 10 किलो गोबर महीने में एक बार प्रति एकड़ महीने में एक बार प्रति मास बस पर्याप्त है पर्याप्त हाँ एक एकड़ में प्रति एकड़ प्रति एकड़ माने पर एकड़ हाँ। कितना चाहिए केवल 10 किलो देशी गाय का गोबर प्रति एकड़ प्रति मास काफी है इसके अतिरिक्त तो ग्यारह किलो की आवश्यकता अब आपके मन में बहुत बड़े सवाल खड़े हैं हिमालय जैसे मैं देख रहा हूं मैं पढ़ रहा हूं ये कैसे संभव है हम खेती के इतने खुशी पंडित किसमाल खा है ना और आप बोल रहे हैं यहां इतना ट्रक ट्रैक्टर से आसानी खाद डालते हैं ट्रक ट्रैक्टर से गोबर का खाद न जाने कहां कहां से खरीदते डालते हैं खंडिया भी डालते हैं, तालाब का मिट्टी भी डालते हैं गाज भी डालते हैं जो कुछ मिला वो डालते रहते हैं, लेकिन हमें उपज नहीं मिलती ना बोलते दस किलो चाहिए ये कैसे संभव है क्या हमें पागल बना रहे हो आपके मन में सवाल हो गए ये सवाल क्यों आ गया क्योंकि आप श्रद्धालु नहीं हैं, आप अखंडे नास्तिक है इसलिए सवाल आ गया। अगर भगवान के की व्यवस्था में आपकी श्रद्धा होती ये सवाल मन में आता ही नहीं क्योंकि जंगल में आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं है तो भी अनगिनत फल गले में माला डालने से कोई आध्यात्मिक बनता है क्या कपड़े बदलने से आध्यात्मिक बनता है क्या कहां लिखा है गीता में साथियों मानव को प्रकृति के माध्यम से ईश्वर से जुड़ना एक बिंदु तक पहुंच गए हमें कि केवल 10 किलो गोबर चाहिए आपके मन में जो सवाल आया इसका कारण है क्योंकि कृषि वैज्ञानिक ने आपको एक गलत सिद्धांत बताया एक महाझूठ बताया आपको गुमराह किया कि भूमि में कुछ भी नहीं होता ऊपर से डालना ही पड़ता है ऊपर से डालना ही पड़ता है और बताया कि गोबर का खाद रासायनिक खाद कंपोस्ट खाद वर्मी कंपोस्ट जड़ों का खाद्य है इसलिए ऊपर से डाल मूर्ख बनाए आपको अभी तक ख्याल मरे मूर्ख बनाए गलत सिद्धांत है गलत सिद्धांत दिमाग में से निकाल दीजिए निकाल निकाल दीजिए वास्तविकता यह है सत्य है कि कोई भी खाद चाहे गोबर का खाद हो कम्पोस्ट होमिकम्पोस्ट हो रासायनिक खाद हो किसी भी जड़ का खाद्य नहीं है किसी भी जड़ का खाद्य नहीं है ये लोग गलत बहुत बता रहे आपको गुमराह कर रहे एक सिद्धांत तो आपको उन्होंने बताया नहीं शायद उनको भी मालूम नहीं किसी भी पेड़ पौधे का अट्ठानवे प्वाइंट प्रतिशत पांच प्रतिशत शरीर केवल हवा पानी और सूरज की रोशनी से बनता है एक प्राकृतिक विज्ञान का सिद्धांत है कि किसी भी पेड़ पौधे का अट्ठानवे प्रतिशत शरीर केवल हवा पानी और असौर ऊर्जा से बनता है ऊपर से डालने की बातें कहां आती है बातें कहां आती है लेकिन साथियों आप नहीं मानेंगे आपको चाहिए साइंटिफिक एविडेंसेस आपको चाहिए क्या चाहिए आपको माण चाहिए तो। मैं एक उदाहरण देता हूं जो मैंने इसमें प्रयोग किया मैंने बारह साल लगा रहा इसलिए दम के साथ बोल रहा हूं ये आपकी फसल खड़ी है धान की गेहूं की गन्ने की जो भी फसल है खड़ी है गन्ना कौन कौन उगाता है गन्ना बहुत लोग हैं गन्ने वाले बहुत लोग हैं आपके अकाउंट कौन से बैंक में है स्विस बैंक में है हाँ सुबह सुना है कि स्विस बैंक में यहां के ज्यादा अकाउंट है धान वाले कौन है धान बहुत ज्यादा गेहूं वाले कौन है सब्जी वाले कौन है बागवानी वाले ऑर्चर्ड फलों के पेड़ लेने वाले ठीक है और सेब वाले सेब एप्पल वाले नहीं। कोई नहीं है ठीक यानी आप धान भी उगाते हो गेहूं भी उगाते हो गन्ना भी उगाते हो और सब्जियां भी उगा तो पैसे कहां रखते हो कितना पैसा आ रहा है आपके पास अकाउंट खाली है अकाउंट खाली है खाली है सब खाली है सब खाली है खाली है बिचौले ने खाली ले व्यवस्था ने खा लिए व्यवस्था ने एक मजे की बात यह है किसान कभी सच बोलता ही नहीं है ना अगर बेटी की शादी है बेटा तो बोलता है अरे सौ टन गन्ना हो गया एक एकड़ में क्योंकि क्या लेना है बह लेना है और बेटी की शादी है अरे बीस टन नहीं हुआ क्या करें कर्जा बहुत हो गया है क्या करें सही बात है कि गलत है कभी भी सच बोलता नहीं ये पाप है या पुण्य है, <laughs> है। मां पाप है मां पाप है क्या से क्या बना दिया खुद को ने <laughs> साथियों आपका गन्ना खड़ा है फसल खड़ी है आप उसको काट दिए हरी फसल को काट दिया हरी फसल खड़ी है सपोज उसका भार है 100 किलो कितना हो गया 100 किलो ग्रीन माई ग्रीन माई मास, मास। हरिद्वार अब क्या करें इस 100 किलो को धूप में सुखाइए 100 किलो को ये हरी है उसको धूप में सुखाइए सूखा खाइए पूरी सूखने के उपरांत सूखा सूखा बार बाईस किलो होता है कितना होता है पूरा सूखने के बाद कितना उड़कर गया 78 परसेंट क्या गया 78 परसेंट क्या उड़ गया पानी गया अरे 100 किलो में कितना पानी है अठहत्तर किलो पानी है अभी 22 किलो आप एक सीमेंट कॉन्क्रीट के फर्श पर ले सीमेंट कॉन्क्रीट के फर्श पर ले और उसको आग लगा दे क्या लगा दे आग कैसे लगाने आपको मालूम है, है आप माय रहे उसमें तो आग लगा दे तो धुआं निकलता है काला काला धुआ और ज्वाला ही निकलती है। काला धुआं माने एक कार्बन है जो हवा से लिया था पत्तों ने हवा में चला गया ज्वाला माने सूरज की ऊर्जा है जो सूरज से ली थी सूरज की तरफ चली गई कॉस्मिक एनर्जी वैश्विक ऊर्जा ब्रह्मांड की तरफ चली गई पानी बादल की तरफ चला गया और पूरा जलने के बाद बची है सफेद राख सफेद रक्षा रक्षा बोलते क्या राख बोलते आप राख डेढ़ किलो कितनी डेढ़ किलो कितना उड़ गया अट्ठानवे पॉइंट पांच उड़ गया चला गया क्या का गया पानी कार्बन और ऊर्जा ये पानी किसने दिया मानसून ने दिया किसने मान दिया, किस दिया? मानसून ने दिया बिल भेजा नहीं भेजा मुफ्त में मिला ये ऊर्जा किसने दी सूरज ने दी बिल भेजा नहीं मुफ्त बिल वो आपका कौन सा स्टेट है उत्तराखंड बिजली उत्पादक महासंघ के माध्यम से आपको एक क्या आता है नोटिस आता है बिजली का बिल पंद्रह दिन के अंदर भरे नहीं तो आपका कनेक्शन काट दिया जाए कभी सुबह जोने बिल भेजा नहीं भेजा कनेक्शन काटा मुफ्त में मिला पानी मुफ्त में मानसून ने दिया सूरज की ऊर्जा के माध्यम से सौर ऊर्जा मुफ्त में मिली और हवा ने कार्बन दिया बिल भेजा जिसका मतलब है साढ़े अट्ठानबे प्रतिशत हमने नहीं दिया वो तो प्रकृति ने दिया मुफ्त में दिया केवल डेढ़ प्रतिशत पानी से लिया भूमि से लिया वो है खनिज वो है खनिज अगर साढ़े अट्ठानवे प्रतिशत हवा पानी और ऊर्जा से बनते है अरे ऊपर से डालने की बातें कहां आती है कहां आती है ये सब कृषि वैज्ञानिक कृषि विज्ञान मूर्ख बना रहा है कि ऊपर से डाली कोई आवश्यकता नहीं कोई आवश्यकता साथियों इसका मतलब है कोई खाद किसी भी जड़ का खाद्य नहीं है कि है नहीं है दिमाग में से खाद निकाल दीजिए दिमाग में खाद भरकर दिमाग का खाद मत बनाइए खाद निकाल दीजिए कोई खाद किसी भी जड़ का खाद्य नहीं है इसलिए खाद बिल्कुल हमारी माता पत्नी शाम को एक चमचा दही डाल के जामन के रूप अब एक चमचा में कितनी जुआन हो पांच सौ करोड़ का सकते लेकिन दूसरे दिन सुबह क्या बनता है साढ़े दो लीटर का क्या बनता है दही बनता है कितने जुआन बोले प्रयात करोड़ प्रयात करोड़ इसका मतलब है दो सौ लीटर दूध का अगर दही बनाना है तो जामन के रूप में एक चमचा दही चाहिए उसी तरह एक एकड़ को भूमि को अगर हमें दही बनाना है समूत्र जीवाणु समुद्ध करना है तो जामन के रूप में कितना गोबर चाहिए 10 हजार किलो जामन के रूप में चाहिए गोबर के रूप में नहीं खाद के रूप में नहीं दिमाग में से खाद किसने किसने दिमाग में से खाद निकाल और हजार किलो डालने के बाद भी पांच सौ किलो गंदा मिलता है तो हजार किलो डालने की आवश्यकता है दस किलो काफी है एक गाय एक दिन में दस किलो गोबर देती है औसतन एक बैल एक दिन में अवसतन ग्यारह किलो गोबर देता है तेरह किलो और एक यमदूत एक दिन में औसतन पंद्रह किलो गोबर देता है यमदूत माने yes. भैस किसके पास यमदूत है यमदूत किसके से पास है सही मायने में यमदूत हो आप क्योंकि भैंस का दूध स्वास्थ्य के लिए हितकारक नहीं होता नहीं होता बच्चों को मत पिलाइए बच्चों को मत पिलाइए हो सके तो आप भी मत पिए। देशी गाय का दूध अमृत है अमृत है साथियों भैंस का दूध पीने वाले भैंस जैसे होते ऐसे किसी ने कहा है मुझे मालूम नहीं ऐसा किसी ने कहा है साथियों एक दिन का एक गाय का दस किलो गोबर एक एकड़ के लिए एक गाय का एक दिन का गोबर एक एकड़ के लिए दस किलो महीने में कितने बार डालना है एक बार डालना है इसका मतलब है महीने के दिन कितने होते हैं तीस इसका मतलब है एक गाय का तीस दिन का गोबर कितने एकड़ के लिए तीस एकड़ के लिए तीस एकड़ के इसका मतलब है एक गाय खरीदी और तीस एकड़ खरीदी जमीन लेकिन देशी ही चाहिए विदेशी बिल्कुल नहीं। नहीं। किसके किसके पास देशी गाय है बहुत बढ़िया ठीक है।, है अब मैं उल्टा सवाल पूछता हूं किसके किसके पास वो विदेशी मैडम है जर्सी जय यून बहुत सारे हैं। अभी हिंदुस्तान में नहीं है या अफ्रीका में है या यूरोप में बैठे मुझे मालूम नहीं लेकिन है ठीक है ठीक है विदेशी क्यों नहीं चाहिए अभी इस विषय में हम जाएंगे क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं आपके चेहरे पर बहुत सारे सवाल खड़े हैं कि विदेशी क्यों नहीं चाहिए देशी क्यों चाहिए सही बात है ना ठीक है हम उस पर जाएंगे साथियों लगभग डेढ़ लाख साल पहले कितने लाख साल पहले डेढ़ लाख साल पहले हमारी देशी गाय और ये विदेशी जैसी इनका जो मूल था उनका मूल वो एक ही था उसका नाम था बॉस जनरा डेढ़ लाख साल पहले हमारी देशी गाय और जैसी इनका मूल जो एक ही था जिसका नाम है बौध चंद्र डेढ़ लाख साल पहले एक ऐसी घटना घटी पृथ्वी पर अनहूनी घटना घटी लगातार ज्वालामुखी फटने लगे ज्वालामुखी को क्या हैं आप जवामुखी कहते हैं न लगातार जवामुखी फटने लगे आसमान में धुआं धुआं हो गया सूरज की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच रही थी पर्यावरण बदल गया ये जो अतिनिर्मित किरण है अल्ट्रा वायलेट इसका विशेष रूप में आक्रमण हुआ और इसके परिणामस्वरूप उस बौध जंद्रा के अंदर शरीर में गेन्दुक रचना में बदल हुई गिरो में बदल हो गया और इस कारण कोई अनहोनी घटना होने के कारण जो इंटरनल चेंजेस हो गए अंतर्गत बदला हुए म्यूटेशन हुए उसके द्वारा ये बौध जंद्रा विघटित हुआ और उसकी तीस शाखाएं निकली तीन शाखाएं निकली पहली शाखा है हमारी देशी गाय बॉस इंडिकस उसकी जाति है दूसरी है एजर्सी ओलेस्टीन बॉस टॉगस इसकी जाति हैं। और तीसरा याक याक नाम का प्राणी जो आज भी नेपाल भूटान सिक्किम जम्मू कश्मीर उत्तरांचल या हिमाचल प्रदेश में बैलों जैसा काम करता है याक मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि डेढ़ लाख साल पहले हमारी देशी गाय और विदेशी जल्दी इसका मूल एक ही था एक अनोनी घटना घटी जिसके परिणामस्वरूप स्वरूप बॉस जनता के जनमुख रचना में बदलाव हुआ ये होते रहता है अंतर्गत बदलाव निरंतर होते रहते हैं इंटरनल म्यूटेशन निरंतर होते रहते हैं और इसका परिणाम स्वरूप उसकी तीन शाखाएं निकली देशी गऊ बॉस इंडिकस उसका स्पेसिय जाती है जय उसकी जाति बॉस टाइस है तो और ये डीढ़ लाख साल के दरमियान इन दोनों के गुणधर्मों में इतने बदलाव आ गए इतने बदलाव आ गए कि आज देशी गांव अलग प्राणी बन गया और ये विदेशी अलग प्राणी बन गया कोई समानता नहीं कोई समानता इन दोनों में कोई समानता जैसे कुछ लाख साल पहले बंदर से मानव विकसित हुआ कुछ लाख साल पहले बंदर से मानव विकसित हुआ और इस दरमियान बंदर मानव के गुणधर्मों में इतना बदलाव आ गया इतना बदलाव आ गया इतना बदलाव आ गया कि आज मानव बंदर नहीं है और बंदर मानव नहीं है अलग अलग प्राणी बने हाँ अगर कोई बंदर जैसा हरकत करता है तो उसको बंदर कहते ही है वो बात अलग है लेकिन बंदर की लक्षण अलग है और मानव के लक्षण अलग है उसी तरह ये देशी गाऊ अलग पानी बन गया है जैसी उलस्टिन अलग पानी बन गया है उनके गुणधर्मों में कोई समानता नहीं कोई समानता नहीं विविधता अगर उनके गुणर्म में कोई समानता नहीं है तो क्या अधिकार है कुछ वैज्ञानिकों को जैसी उलस्टिन को गाय करने का साथियों गाय नहीं है ये कोई अलग खतरनाक प्राणी है कैसे अब हम उसकी तरफ जाएंगे साथियों लिखिए आज की हमारी गाय एक जंगली प्राणी के रूप में मानव निर्मित के करोड़ों साल पहले प्रकृति में विकसित हुई है आज हमारी देशी गाय और जैसी उलस्टिन इन दोनों का मूल डेढ़ लाख साल पहले एक एकता जिसका नाम बॉस जनरा था बॉस जनरा था डेढ़ लाख साल पहले हमारे पृथ्वी पर अकस्मात प्राकृतिक एवं भौतिक भौगोलिक अकस्मात प्राकृतिक एवं भौगोलिक घटनाएं घटी देवे सडन चेंजेस इन द एटमोस्फेयर घटनाएं घटी जिससे वायुमंडल में बहुत तेजी से बदलाव आया और परिणाम स्वरूप बॉस जनरा के शरीर में भी बॉस जनरा के शरीर में भी उसके जन्नुक रचना में जन्मुख रचना जेनोटाइप जन्नुख मैंने जिन जिन के रचना में अंतर्गत बदलाव आया इंटरनल हो होगा अंतर्गत बदलाव आया जिससे उसकी तीन शाखाएं निकली पहली है देशी गऊ जिसकी जाति है बॉस इंडिकस जिसकी जाति है बॉस इंडिकस दूसरी जर्सी होलस्टीन जिसकी जाति है बॉस टॉरस और तीसरी शाखा है याक याक देखा है आपने हाँ उत्तराखंड में तो है देखा है पहाड़ी क्षेत्र में तीसरा या इन डेढ़ लाख सालों के दरमियान इनके तीनों के शारीरिक गुणधर्म और रचना में इनके तीनों के शारीरिक गुणधर्मों में और रचना में इतने बदलाव आ गए कि आज ये तीनों अलग अलग प्राणी बन गए कि आज ये तीनों अलग अलग, अलग प्राणी बन गए उनमें कोई समानता नहीं है ठीक है ना जेबू परिवार का प्राणी है जेबू परिवार जेबू आपका नाम उपनाम होता है ना होता है ना उससे ईद का भी नाम है झेबू परिवार इट इज अ फैमिली बॉस इंडिका सीज बेस्ट ऑन जेबू फैमिली जेबू परिवार का प्राणी होता है और जेबू परिवार, परिवार के होते 21 लक्षण होते हैं और जेबू परिवार के 21 लक्षण होते हैं डायरेक्ट ट्वेंटी 21 कैरेक्टर्स ऑफ द जेबू फैमिली और उनमें से एक भी लक्षण लिखे उनमें से एक भी लक्षण जैसी उलस्टिन में नहीं है इक्कीस में से एक भी लक्षण जैसी उलस्टिन में नहीं है तो क्या अधिकार पहुंचता है उसको गाय करने का हम थोड़ा जांचेंगे, क्योंकि प्रमाण चाहिए है ना प्रमाण चाहिए हम जांच करेंगे देखिए देखिए गाय सिंह कटी होती है गाय का आकार सिंह जैसा होता है सिंह को क्या कहते हैं आप सिंह बोलते हैं ना का लॉन बोलते हैं क्या बोलते हैं सिंह बोलते हैं हां सिंह जैसा होता है सामने चौड़ा और पीछे सिमटता हुआ जैसे वो लक्ष्मी ठीक उल्टी है सामने छोटी है पीछे हिमालय पर्वत है गाय नहीं है दूसरा लक्षण है अब तो पहली बॉल में आपकी विकेट गिरती है जिस गाय को ककूद है क्या बोलते हैं आप खांदा खुबड़ थाट खुबड़ हाँ जो कुछ है लेकिन ये है है ना हाँ जिसको ये है वो गाय जिसको हम्प है वो गाय जिसको हे, ये, ये नहीं वो गाय घर में जाइए शाम को ऊपर से हाथ घुमाइए सपाट भू प्रदेश यशोर सिंह के ऊपर है ना गाय नहीं है पहले बॉल में आपकी विकेट तीसरा है ये इसको क्या बोलते हम्प जिस गाय को ये था है खुबड़ है ककुद है खा बोलते वही गाय है जैसे को ककूत होता है क्या नहीं, नहीं होता अरे गाय है नहीं तो कैसे होगा है नहीं ना कैसे होगा नहीं है गाय नहीं अब तक मूर्ख बनाया गया कि वो गाय कहा गया उसको जिस गाय के गले में गलकम्बल है झालर ये गाय गाय में गल कम्बल है वही गाय है।, है ना जिसके गले में गल का मै जैसु को है फुलस्टिन को है होगी कैसी गाय नहीं है ना होगी कैसी गाय नहीं है देशी गाय की जितनी नस्ल है देशी गाय की जितनी नस्ल है हर नस्ल का सिंह का आकार अलग अलग होता है देशी गाय की जितनी भी नस्लें हैं, हर नस्ल का सिंह का आकार अलग अलग होता है जैसी उलस्टिन में सिंग होता है नहीं तो छोटा होता है चौथा देशी गाय की आंत जैसी उलस्टिन के डेढ़ गुना लंबी होती है देशी गाय की आंत आत तो इंटेस्टाइन इसको क्या बोलते हैं आत अंदर की आती होती है ना आत को क्या बोलते हैं आते बोलते हैं। हां और उस आत में जो जुआणु प्रकार होते हैं, वो अलग होते हैं जय श्रीलुष् के अलग होते हैं। समझ में आ गया लंबी होती है लंबी लंबी माने लॉन्ग आपकी भाषा में लॉन्ग होती है ना देशी में जैसी कहां से आ गई देशी में साथियों देशी गाय अगर जगह शुद्ध होगी क्लीन होगी स्वच्छ होगी तो बैठेगी नहीं तो बैठेगी नहीं दिन भर रात भर खड़ी रहेगी जर्सी उलटिन भय जैसी है कहीं भी बैठती है कहीं भी बैठती है भी बैठती देशी गाय का बछड़ा आगे चरने को गया देसी गाय का कान बछड़े के तरफ तो तय रहता है जैसी बछड़ा आवाज देता है अरे ऐसी धुन के साथ दौड़ने लगती है बीच में कोई नहीं है कोई दिखती है नहीं सीधा बछड़े के पास आती है और अपनी ममता देती है जैसी उद का बछड़ा कितना भी आक्रोश करे वो बोलती है होने दे क्या करना है नहीं जाएगी कोई ममता नहीं माया देशी गाय के आंख में डालिए आंख अपनी ऐसे लगता है मेरी सगी मां मुझे अपार वास्तल्य कर रही प्यार कर रही है ममता दे इतनी अगाध ममता आप आँग, में जैसी उलसिन की आंखों में आंख डाली है जैसी राक्षसिंह खाने जा रही है कोई ममता नहीं कोई ममता नहीं इन साथियों का हिंसात्मक भाव होते हैं हिंसात्मक भाव है। एक भी लक्षण नहीं है एक भी लक्षण नहीं, भी नहीं। भी उनके क्षुर पांव के पहाड़ी क्षेत्र की गाय छोटी होती है उनके खुद छोटे होते हैं लेकिन जो किचड़ में घूमती है मैदानी प्रदेश में उनके खुद बड़े होते हैं क्योंकि किचड़ में घुमदा है ये वेरिएशन ये विविधता जय शिवल में नहीं होती नहीं होती नहीं होती नहीं होती एक ग्राम देशी गाय के गोबर में 300 करोड़ युवाओं जय श्री लक्ष्मी के ग्राम में सत्तर लाख का रुप नहीं मिला कोई समानता नहीं है कोई समानता नहीं है कोई समानता साथियों इसका मतलब है अभी समय का अभाव से 21 लक्षण मैंने बता पाया था किताब में दिए हैं दोपहर को किताबें सबको मिल जाएगी तो सारांश यह है कि 21 में से एक भी लक्षण जैसी वो में नहीं है तो गाय उसको नहीं कह सकते वो गाय नहीं है ये खतरनाक प्राणी साथियों हमारी हिंदुस्तान की आबोहवा में जैसी उलस्ट के आंत में ठीक से चाया पचय नहीं होता जंतु का प्रादुर्भाव होता है तो उनको जंतुनाशक पिलाए जाते हैं एंटीबायोटिक्स पिलाए जाते सही बात है जब आप एंटीबायोटिक्स पिलाते हो 30 प्रतिशत एंटीबायोटिक्स आंत में सोख ले जाते हैं बाकी के शेष गोबर में जाते हैं गोमूत्र में जाते हैं दूध में जाते हैं एंटीबायोटिक्स है जब आप जैसी लक्ष्मी का गोबर गोमूत्र भूमि में डालते हो ये जंतुनाशक कहा जाते भूमि में जाते जंतुनाशक है जंतु का नाश करेंगे का जंतु को बढ़ाएंगे नाश करेंगे और जंतु का नाश होता है ह्यूमस की निर्मित होती नहीं आई भूमि खतरनाक है खतरनाक जब आप जैसे उलिस का दूध पीते हो ये जंतुनाशक आपके शरीर में जाते हैं मैं आपको बताऊंगा देसी गाय को आप धनिया खिलाए दूध का सुगंध काय का मिलता है धनिया का कांग्रेस घास खिलाए सुगंध काय का मिलता है घास का मिलता है असली तरह जंतुनाशक पिलाए दूध में जंतुनाशक अवशेष आते हैं मानव के आंत में ऐसे जीवाणु होते हैं जैसे लेक्टोबैसिलस कुछ एंटीबॉडीज होते हैं जो हमें प्रतिरोध शक्ति देता है डिस्टेंस पावर देते हैं बीमारी से लड़ने की क्षमता देते है। लेकिन यह जर्सी का दूध जब एंटीबायोटिक्स युक्त है तो हमारे शरीर में जाता है तो हमारे जीवाणु आज के जुवाणु को क्या है? करता है खत्म करता है हमारी प्रतिरोध शक्ति खत्म करता है और प्रतिरोध शक्ति खत्म करने के बाद आपको क्या होता है कैंसर होता है डायबिटीज होता है हर्ट अटैक होता है गांव का पैसा देश में देश का पैसा देश में जगह जाता है एक बहुत बड़ा खतरनाक षड्यंत्र है ये प्राणी बहुत बता खतरनाक मैंने सुना है कि भारत में कुछ किसान जो गोपालन करते हैं भैंस पालन करते हैं दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए इंजेक्शन देते हैं सही बात है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं। जब आप ऑक्सीटोसिन लगाते हो कुछ हिस्सा आंत में सोख लिया जाता है बाकी शेष दूध में आता है और जब जैसे का दूध पीते हो ये सारे ऑक्सीटोसिन कहां जाते हैं हमारे शरीर में जाते हैं ऑक्सीटोसिन है ग्रोथ हार्मोन है इसका गुंडर्म है कोशिकाओं का अनिर्बंध बढ़ना ये जो ग्रोथ हार्मोन है ऑक्सीटोसिन उसका गुंडर्म है कोशिकाओं का अनिर्बंध बढ़ना अनकंट्रोल सेल डिविजन कैंसर का लक्षण क्या है है। अनेक कारणों के माध्यम से कैंसर होता है उसमें से एक भी यह हो सकता है खतरनाक है जैसे ओलोस्टिन खतरनाक है ख्याल हमारे देशी गाय के दूध में ऐसे कुछ प्रोटीन होते हैं बिटा के शिंदे कुछ प्रकार के जो मानव स्वास्थ्य के लिए बलदायक होते हितकारक होते हैं उस दूध को हमारे देशी गाय के दूध को कहते टू टा, टाइप का दूध लेकिन में के दूध में ये वन टाइप का क्रेशन होता है बीटा क्रेशन होता है होते हैं जो का है स्वास्थ्य के लिए ये महीने कराऊं कर करनाल में एक राष्ट्रीय दुग्ध प्रशिक्षण संस्था है संशोधन खोज अनुसंधान संस्था है वह, वहां एक खोज हुई है हमारे डॉक्टर साथी हैं डॉक्टर सदाना टीम लगी हुई है और एक खोज कि हमें एक टू टाइप का दूध चाहिए इसमें विशेष प्रकार के बीटा केसिन प्रथिन होते प्रोटीन होते वो केवल देशी गाय के ही दूध में होता है जैसी उलस्टिन में दूध में नहीं होता उसमें ये वन टाइप के दूध होता है तो परिणाम स्वरूप न्यूजीलैंड सरकार ने अब जैसे उलोस्टिन को पालना बंद कर दिया है और देशी गाय को मांग रहे हैं एक खतरनाक षडयंत्र है जैसी उलुस्टिन खाल में दावा करते हैं कि देसी गाय दूध नहीं देती जयसिवल्टिन पंद्रह लीटर दूध देती है अच्छा गुमराह कर रहे हो देश को किसान को गुमराह कर रहे हो कि देसी गाय सामर्थ्य नहीं रखती ये लंबे कान की गिर सौराष्ट्र की मैंने अहमदाबाद में मैं सामने देखा पच्चीस लीटर दूध दिया एक दिन में तीन बार हुई तीन बार हुई कौन कौनता है हमारी कौन कहता है हमारी दुद, गाय दूध देती ये कांग्रेज कांक्रेज सौराष्ट्र की पंद्रह से लेकर बीस लीटर घना दूध देती है घना दूध ये थार राजस्थान की सुखे राजस्थान में घूमती है सुखी घास खाती है पंद्रह से बीस लीटर दूध घना दूध देती है आप प्रतिम बहुत बढ़िया दूध देती है राठी दूध राठी गाय राजस्थान की 25 लीटर दूध देती है पंजाब की सायाल 20 से 25 लीटर दूध देती है 20 से 25 लीटर दूध है, यानी भारतीय नस्लें भी ज्यादा दूध देने वाली है इन लोगों ने अब तक दबा कर रखा ये जानकारी किसानों तक नहीं पहुंचाई नस्ल सुधार नहीं किया इसलिए हम धोखे में आए इसलिए हम हमारी नस्लें भी उत्तम दूध देने की क्षमता रखती है यह सिद्ध हुआ है कि भारतीय गाय पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी कितनी है 64 लीटर की है कितनी है 64 लीटर यानी 64 लीटर दूध दे सकती है दिया है दिया है इंडिया में नहीं भारत में नहीं यहां से हजारों किलोमीटर दूर ब्राजील नाम के देश में दिया है ब्राजील जीर सरकार ने क्या किया आंध्र प्रदेश की एक बहुत ही सुंदर नस्ल है देशी गाय की ओंगोल ओंगोल के बुल लिए, मतलब बुल को क्या कहते हैं आप सांड बहुत बढ़िया सांड खरीदे और उत्तम दूध देने वाली देशी गाय उसकी ओंगोल की गाय खरीदी राजस्थान से थार पार करके बुल और ख, सांड और गाय लेके गए सौराष्ट्र से गिर के गाय और सान लेके गए साइवाल गाय और सान लेके गए वहां उनका इन बीडिंग किया भारतीय गायों के नस्ल को विश्व में संकरण किया आपस में भारतीय गायों के अंत में एक गाय विकसित की जिसका नाम है ब्राह्मीण रखा और इंटरनेशनल कंपटीशन में उस गाय ने 64 लीटर दूध दिया कितना दिया चौसठ ब्राह्मीण हां ब्राह्मीण ब्राह्मीण वो ब्रह्मा के नाम पर दिया है ब्रह्मा के नाम पर तो साथियों ये सिद्ध हुआ है साइंटिफिकली इट इज पोड दैट भारतीय गाय भी ज्यादा से ज्यादा जयसूल सिंह के भी ज्यादा दूध देने वाली सिद्ध हुई है लेकिन नस्ल सुधार नहीं है नस्ल सुधार नहीं है नशल सुधा है तो जरूर हम उसको उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं ये हम लोगों ने किया है यहां गोपाल जी बैठे हैं उनको मालूम है कि इलाहाबाद से लेकर पटना तक गंगा नदी के दोनों किनारे देशी गाय की एक अद्भुत नस्ल है जिसको गंगा तिरी कहते हैं क्या कहते हैं गंगा अद्भुत नस्ल है, है। सफेद और बहुत सुंदर बहुत सुंदर डेढ़ दो लीटर के ऊपर दूध नहीं देती थी बनारस में हमारे एक साथी है उन्होंने गौशाला रखी है अनुसंधान केंद्र रखा है और नशा सुधार का कार्यक्रम उन्होंने चालू कर दिया मैं गए साल गया मेरा वर्कशॉप था बनारस में तो गौशाला में लेके गए उन्होंने मुझे दिखाया एक गाय 18 लीटर दूध दे रही है कितना 18 लीटर 18 लीटर पर नस्ल सुधार बहुत आवश्यक है साथियों नस्ल सुधार बहुत आवश्यक है बहुत आवश्यक बिग डेवलपमेंट इज द बेस्ट वे आई थिंक दैट टू इंक्रीज़ विद द पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लोकल कॉल्स इट इज द बेस्ट वे साथियों इसके लिए क्या करना होगा अभी हमारे विदर्भ में एक बहुत ही सुंदर नस्ल है वो है गौलाऊ क्या बोलते हैं उसको गौलव बहुत ही सुंदर नागपुर वर्धा और बालाघाट इस क्षेत्र में वो ज्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं हम ग्यारह दिन घूमे उस एरिया में हम चाहते थे क्योंकि मेरे पास भी गौलाऊ है पहले से पाल रहे हम लेकिन डेढ़ दो लीटर के ऊपर दूध नहीं देती थी एक समय तीन लीटर ज्यादा से ज्यादा दो समय में तो हम देख रहे देखना चाहते थे कि जो गौले जिसको गौली बोलते क्या बोलते आप इधर गौला। गौला।, गौला गौला जो गौला है हजारों सालों से गौ पालन करते आ रहे हैं क्या उनमें से कोई ये काम करता है ढूंढने के बाद हमें दो चार तो मिल गए और वो देखा एक गाय एक दिन में बारह लीटर दूध है कितना बारह लीटर जो डेढ़ लीटर दूध दे देती बारह लीटर तक तो पहुंची गई केरला में वेस्टर्न घाट में बकरी जैसी नस्लें है बिल्कुल छोटी छोटी वेचूर है मलनाड गिड्डा है कासारगोड गिड्डा है वायनाड रेंज है वायनाड डाफ है छोटी छोटी है छोटी छोटी मैंने वहां जाकर हमें अभ्यास किया क्योंकि हमारा बहुत बड़ा काम ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है दक्षिण भारत में हर गांव में आपको जो भर मालूम पड़ेगा दिखाई देगा कभी भी एक लीटर दूध के ऊपर नहीं देती दे थी जब हमने ढूंढा तो मालूम पड़ा अभी भी कासारगुड़ जिले में कासारगुड़ कासार गिड्डा पांच लीटर तक गई है वायनाड जिले में वायनाड गिड्डा अभी तक साढ़े लीटर तक गई है और वेचूर बहुत विख्यात जो लुप्त हो रही है वो विचुर भी चार साढ़े चार तक चली गई है एक लीटर दूध वाली चार नसल सुधार के माध्यम से और ढाई सौ रूपये लीटर दूध बेचा जाता है दूध उनका मेडिसिन है दवा है अद्भुत दवा है अद्भुत दवा है। कौन करता है हमारी गाय दूध देती नहीं मूर्ख बना रहे हो देश को साथियों हमारी गाय भी दूध देती है नसल सुधार के लिए क्या करना है कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय ढूंढना है सुलक्षणी सुलक्षणी गाय ढूंढना है फिर उसका बछड़ा सां के लिए विकसित करना है किसका सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय का बछड़ा अगर सां के रूप में विकसित करते हैं, तो अगली नस्लें ज्यादा दूध देने वाली मिलती है, कम दूध देने वाली गाय का सान अगर विकसित करते हैं तो अगली नस्ले कैसे मिलते हैं कम दूध देने वाली मिलती है इसका मतलब है सुलक्षणीय गाय हमें जांचना चाहिए पकड़ना चाहिए उसको प्राप्त करना चाहिए उसका बछड़ा साढ़ के रूप में विकसित करना चाहिए और फिर उसकी जो अगली प्रोजिनी होगी वो ज्यादा दूध देने वाली होगी निरंतर उसको हमें विकसित करना है सपोज एक साढ़ से बीस गाय पैदा हुई अगले साल उस बीस गाय में से सबसे ज्यादा दूध देने वाली है उसको चुनिए उसको अलग रखिए उसका बछड़ा और शांड के लिए विकसित करें, उस शांड से जो प्रोजेक्ट तैयार होगी उसके में से सबसे ज्यादा दूध देने वाली कौन से उसको चुनिए इस तरह ये बिग डेवलपमेंट नंद विकसित करके छह साल के बाद आपको ज्यादा दूध देने वाली गाय जरूर मिलेगी मिलेगी मिले। क्योंकि छह साल के बाद इंटरनल सेग्रीगेशन बंद होता है अंतर्गत बदलाव रुक जाता इकोनॉमिक्स तो देखें, जरा अर्थशास्त्र देखेंगे देशी गाय का यह जसीूल का दूध पंद्रह लीटर दूध देते ठीक है पंद्रह लीटर मानेंगे क्या रेट मिलते हैं जाड़े में जाड़े में रेट क्या कितने मिलते हैं प्रति लीटर जाड़े में जाड़े में जैसी होलोटिनका बीस रूपये अरे पच्चीस है, है मेरा का जाता है तीस पकड़ी है है ना कितनी मिल गए चार सौ हमारी ये गिर पच्चीस लीटर देती है लेकिन मैं आपके समाधान के लिए दस लीटर पकड़ता हूं आपके समाधान के लिए मुंबई में जाइए पुणे में जाइए कानपुर में जाइए बड़े बड़े शहरों में जाइए, कम से कम 60 रूपये लीटर दूध बेचा जाता है देशी गाय का कितना 60 <coughs> रूपये कितना मिल गए किसने ज्यादा दिए ऋषि गाय नहीं दिए दस लीटर अगर 20 लीटर पकड़ दे तो बारह हो गए क्यों खरीदते हो जैसे ओल्डस्टीन क्यों पालते हो एक शर्यंत्र क्यों आप स्वीकार करते हो खाले साथियों देशी गाय का घी 2000 रुपए किलो किलो जयशिवल्मी का घी कितना 400 रुपए कौन ज्यादा पैसा देता है देशी देशी गाय के दो बैल युवा बैल क्या कीमत है बहुत देखने बहुत बढ़िया एक लाख रुपए एंड जयसी उल्लोष कितने जीरो। जीरो, जीरो जीरो जीरो कौन देता है पैसे ज्यादा देसी देता है अभी फोन करिए अभी फोन करिए घर में मैं घर में आने के पहले वो जो घर में बंदी है जयसी उलोषीन विदेशी मैडम उसको जंगल में छोड़िए तुरंत अभी फोन करिए और एक देशी गाय खरीदिए दे। तीस एकड़ की खेती अभी करिए अगर जंगल में नहीं छोड़ना चाहते तो आपके गांव में आपको तकलीफ देने वाला कोई अपोजिशन पार्टी लीडर है उसके घर में वो जाकर बांधे पापा और एक देशी गाय खरीदिये तीस एकड़ की खेती करे कैसे होती है हम भोजन के पश्चात बताएं। धन्यवाद जय हिंद जय भारत